सुनि रघुपति के बचन सुहाए तन पुलक नयन भरियाए कहु कवन प्रभु कैयी सेवक पर ममताय रूपीति जैन भजह यस प्रभु ब्रह्म त्यागे ज्ञान रंग नर मंदय भागे बोले मुनि नारद ज्ञान बेसारद श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाशुओं के जल से भर आए वे मन ही मन कहने लगे कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भसते वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं फिर नारद मुनि आदर सहित बोले हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए संतत्न के लक्षण रघुबीरा कहु नाथन भीरा मुनि संतन के गुण कहऊ जिन ते मैं उनके बस रहू सट विकार जित अनघय कामा अचल किंचन सुच सुख धामा अमित बोध अनिहित भोगे सत्यसार कवि को विद विदोगे हे रघुवीर हे भाव भय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 बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छारहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी सावधान सवधानदही धीर धर्म गति परम प्रवी गुणागार संसार दुख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 संदेहों से सर्वथा छुटे हुए होते हैं मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही पर गुन सुनत अधिकाह न्याग ने सरल स्वभाव सब प्रीति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 सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं जब वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है विरति विवेक विनय विज्ञान बोध यथारत वेद पुराण दम्भ मान मद कर न काऊ भूलिन दे कु गाम सुनि सदा मम लीला हेतुरहित परतशीला के गुण तथा वे राग्य, विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है वे लम्ब अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते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 असदील बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे सिरनाई बार ही बार चरण ने ब्रह्मपुर नारद गये ते धन्य तुलसी आस बिहाय दे हरि रंग रंग रे शेष और शारदा भी नहीं कह सकते यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे भगवान के चरणों में बार बार सिर नमा कर नारद जी ब्रह्म को चले गए तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य है जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं राम नार्य जसु पावन गावही सुनह ज लोग राम भगत दृढ़ पावि विराग जगजोप दीप सिखा समुबति तन मन जन होशि पतंग बजह राम तज काम मद कर सदा जो लोग रामड के शत्रु श्री का पवित्र यश गावेंगे और और सुनेंगे वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है हे मन तो उसका पतंगा न बन काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग करीमदरित मानसे कलिक विध्वंसने तृतीय सोपान समाप्त कलियुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ अरण्य कांड समाप्त